द्र कर्ण स्मिया भद्रं पशे वा स्थिर सुस्त्रमदशे पते बित ओ शांति शांति शांति थर्वेदी प्रश्नो परिषद चतुर्थ प्रश्न के पंचम मंत्र के भाष्य को विचार चल रहा है। चतुर्थ प्रश्न में पांच प्रश्न मिला के एक प्रश्न है जिसमें तृतीय प्रश्न होता है जो कार्यक्रम संघात कतर यह से लेकर स्वप्नों स्वप्नान पश्चिम स्वप्न के विषय को देखने वाला देवता कौन है शरीर है या इंद्रियों में से कोई एक है तो उसका उत्तर यहां दिया गया अत्र स्वप्न अवस्था में मंत्र में था अत्र ये सब देव स्वप्न महिमाग थी तो देव है इंद्रियों की अपेक्षा दे, बड़ा देवता है वो इंद्रियों को अपने विषयों की प्राप्ति के लिए मन की आवश्यकता है और मन को अपने विषय के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है परम देव है वो इंद्रियों की अपेक्षा परम है देव है ये देव स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है महिमा क्या है तो पूर्व देखा हुआ उसके पास संस्कार है हुआ का संस्कार है इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो तो, तो ये सभी को जो जागृत में देखा था उसी देखे हुए को बाद में देखता है स्वप्न में दृष्टम दृष्टम अनुपष पहली दृष्टम जागृति जागृत अवस्था में देखा हुआ जो होगा उसको उसी दृष्ट पदार्थ को पुनः देखता है व श्रोतम पहली तो जागृत में जो सुना था उसी विषय को वहां पर सुनता है वो सुना हुआ वो सुनता है जागृत में अनुभव न किया हो उसका उस स्वप्न में हो नहीं सकता चाहे इस जन्म का हो चाहे जन्मांतर का हो और देश अधिक अंतर ऐसे प्रति अनुभूतम देश में तत्त दिशाओं में मैंने अनुभव किया है उन विषयों का वो स्वप्न में फिर उसी का ही बार बार उसी में देखता है अनुभव करता है दृष्टम से अदृष्टम से कहा दृष्ट माने इस जन्म वाला अदृष्ट माने पूर्व जन्म वाला यह सबको देखता है श्रुतम चाह्रुतम इस जन्म का सुना हो चाहे पूर्व जन्म को हो और अनुभूत अनुभूतम च अनुभूत माने इस जन्म वाला और अनुभूत माने पूर्व जन्म वाला जन्मांतर का सच्चा असत्य कहा सत अन� माने व्यावहारिक सत्य पृथ्वी जगत को व्यवहार में सत्य मान के चलते हैं और असद माने रज सर्प आदि सत असत सबका अनुभव करता है सर्वम सब को देखता है स्वप्न में मन और सर्व पश्चिति सर्वरूप होकर के देखता है माने दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है मन ही देखने वाला है मन ही देखा जाता है दो भाग में विभक्त होकर के काम करता है स्वप्न में ये मंत्र था इसी का भाष्य थोड़ा हो गया था से मैं कहा था कि ये जो अनुभव करते समय में मन तो करण है माने जो अनुभव करता है जीवात्मा उसके करण है साधन है वो कैसे अपने महिमा को देखेगा इस शंका उठाई थी इसके उत्तर में कहा ए और भी कहा स्वतंत्र क्षेत्र क्या है जीवात्मा स्वतंत्र है मन स्वतंत्र नहीं है तब उत्तर दिया कोई दोष नहीं इत्यादि कहा था क्षेत्रज्ञ में जो स्वातंत्र दिखाई पड़ता है मन के कारण पड़ता है वास्तव में क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है न तो वो स्वतंत्र है न परतंत्र है वास्तव में तो निर्विकार है उसका स्वरूप स्वतंत्र परतंत्र बोले जो स्वतंत्रता का व्यवहार होता है वो भी उपाधि के कारण होता है उपाधि रहित अवस्था में उसको स्वतंत्र कहना भी नहीं बनता परतंत्र बोलना भी एक उत्तर दिया था ये। वास्तविक क्षेत्र के ना सोता है नहीं जगता है ये सोना जगना जो कहा गया इंद्रियों के साथ होता है तो जगना बोला जाता है मन के साथ हो जाता है तो सोना बोला जाता है तो उपाधि हो गए ऐसा मन के कारण ही ये सब होता है जागृत स्वप्न आदि जो भी होता है इत्यादि रूप से दिवा, दिवा कहा सदी स्वप्नों भूतवा ध्याय लीला वो जो जीवात्मा है धी के सहित वो कह गया मन के परिणाम वृद्धि उसके सही होकर करके चलता हुआ ध्यान करता हुआ ऐसा लगता है वास्तव में ध्यान भी नहीं करता वो चलना भी नहीं होता व्यापक तो है तस्मात मन स्विभति अनुभव है स्वातंत्रु भी कहा था इसलिए यह सिद्ध होता है अपनी महिमा का अनुभव करने में मन स्वतंत्र है स्वप्नावस्था इसलिए मनोवदेवा स्वप्नान पश्चिम यश देवा स्वप्नान पश्चिमी ये, ये कहा एक शहका होती है अगर मन उपाधि सहित स्वप्न काल में क्षेत्र ज्ञा वो मानेंगे मन, मन है मानेंगे स्वप्न अवस्था में यदि स्वप्नों में मन है करके मानेंगे मन उपाधि वाला है मानेंगे तो वृद्धारण साथ में विरोध होगा तो क्योंकि मन सहित होने पर स्वामी ज्योतिष तो नहीं कहलाएगा वहां भी तो मन के कारण देख रहा है कि अपने देख रहा है जागृत में निर्णय नहीं कर पाए तो वहां गए अत्र ऐसा कहा हुआ है तो इसी समय में ऐसा होता है स्वप्न में स्वयं ज्योति होता है कहा वो बातें बात बने नहीं बनेगी नहीं आयम पुरुष है स्वयं ज्योति बहुत इसके साथ विरोध आ जाएगा अगर मन को मानेंगे तो स्वतंत्र नहीं हुआ ना स्वयं ज्योति कहा बन पाया तो मन का अभाव मानने पर ही कोई नहीं है वहां इसलिए प्रकाश करता व्यवहार करता है तब ये, पुरुष में जीवात्मा में स्वयं ज्योतिष तब हो सकती है यह शंका है तो इत्यादि जो कहा कुछ लोगों का ऐसा कहना है स्वयं ज्योतिष अतराय पुरुषार्थ है ज्योति ब्राह्मण में तो उसका बाद होगा एक लोग संका उठाते शंका उठाते हैं भाषा में कहा उस और शंका ठीक नहीं है वास्तव में श्रुति का अर्थ ये लोग जानते नहीं है श्रुति का तात्पर्य यहाँ पर तोम पदार्थ का शोधन करने है जो तत्वी में आए हुए पद या प्रमाता बनकर बैठा है इसके शोधन करना है लक्ष्यार्थक है तो स्वृति का तात्पर्य है उसमें ले जाने के लिए अपरिज्ञान भ्रांति के अर्थ को न जानने के कारण उनको भ्रांति हो रही है क्या भ्रांति हो रही है स्वयं से कृष्ण बात्य था अगर स्वप्न में मन को मानेंगे तो मन के कारण देख रहा है कि अप्रे से देख रहा है वो मातृशंका होगी जैसे जागृत में आदित्य प्रकाश से देखा जाता है कि आत्म प्रकाश से देखा जाता है इत्यादि उसी प्रकार वहां भी शंका होती तब कहा उनको भ्रांति है वो क्योंकि यश स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार आप मोक्षांत जो स्वयं ज्योतिषवादी शब्द तो प्रयोग होता है आत्मा में मोक्ष के पहले पहले है मोक्ष स्वरूप से पहले पहले मोक्ष स्वरूप में कुछ भी नहीं है वहां तो ये दो निवर्तन थे अपराप्त मनशासन इत्यादि उस काल में वह स्वयं ज्योति गाना भी नहीं बनता पर ज्योति बोलना भी नहीं बनता कुछ भी नहीं बनता वहां तो अबांग मन सोचर हो जाता है ये पूर्व अवस्था की बात है सब तो पूर्व अवस्था में तो उपाधि शहीद होकर ही कहा काम करना है ये सिद्धांत का कहना है सर्वो अविद्या विषय जितने भी स्वयं ज्योतिषवादी जो भी व्यवहार हो रहा है आत्मा को लेकर सब अज्ञान के विषय है अज्ञानकालीन है वोक्ष अवस्था में नहीं है विद्या मना आदि उपाधि जनता मन आदि उपाधि के कारण से सब व्यवहार होता है जहां पर अपने से भिन्न जैसा कोई हो जाता है भिन्न तो नहीं है संपूर्ण आत्मा ही है किंतु भिन्न जैसा हो जाता है वह अन्य बन करके अन्य को देखता है दो होने पर किन्तु मात्रा संसर्ग से तो अश्य भगवती कहा सुसुद्धि अवस्था में विषयों के साथ संपर्क इसका नहीं होगा यह अलग विषय है मात्रा के साथ में मात्रा उन्हें विषय है विषयों तो के साथ में संबंध नहीं था सुसुद्धि का किंतु यत्र तु अशर्व आत्मिका अभूत जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूपी हो गए सब बाधित हो गए सबके साथ सब, केवल अधिष्ठान चेतन रह गया उस अवस्था में तद तत्कियम्प्रशत उस काल में किस साधन से किसको देखना साधन रह गए न देखने का विषय रह गए यह श्रुति बोलती है तो मोक्ष अवस्था में यह सब सिद्ध नहीं होता स्वयं ज्योतिषाद व्यवहार भी उपाधि काल में है इसलिए मन स्वप्न में मन को प्राधान्य देकर के कहा स्वयं ज्योति मन सबको देखता है कहा ठीक है ये सिद्धांत करना है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है उपाधि कृति है जो भी व्यवहार हो स्वयं ज्योतिष व्यवहार उपाधि के काल है तो मंद ब्रह्म विधान आशंका ये जो मंद ब्रमवता है मंद बुद्धि वाले हैं उनकी ये शंका हो सकती है न तो एकात्म विधान जो एक आत्मा में बैठे हुए हैं एकात्मविद मुख्य एक मुख्य टिप्पणी कार्य का मुख्य आत्मविद्ताओं का ऐसी शंका नहीं होती है वो वो यही मानते हैं जितने भी जो भी व्यवहार होता है उपाधि के कारण होता है उपाधि हटाने पर आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है इसलिए स्वप्न में मन देखता करने में कोई कहा तक हो गया था इसकी टीका देखी पहले स्वप्न दृष्टर जीव से स्वातंत्र वक्तव्य दे। देवश मनसोधर्म धर्म, धर्म आत्मनिधु तम लोक सिद्धि ख्या शंका परिहाराभ्यम पहले शंका उठाएंगे फिर खंडन करेंगे क्या खंडन करना है कहते स्वतंत्र दृष्टुर जीव से वक्तव्य शंका ये होगी कि स्वतंत्र जो स्वप्न दृष्ट स्वप्न का दृष्टा जीव को स्वतंत्र कहना चाहिए मन को स्वतंत्र कैसे बोल दिया अः स्वप्न मेहमान कैसे को लेकर कैसे बोला स्वतंत्र जीव को कहना चाहिए ये शंका होगी देव शब्दी तो मन मन होती देव शब्द से आ देव शब्द से मन को लिया है ये मंत्र में एक जो कथन है अनुभव करने का कथन है स्वप्नो मनोधर्म ये उत्तर देना चाहते हैं स्वप्न अवस्था मन का धर्म ही सिद्ध करना है सिद्धांत जीव को स्वतंत्रता न दे करके मन को स्वतंत्रता दिया स्वप्न अवस्था मन का धर्म है आत्मा निर्धर्म का ही सिद्ध करना मुख्य बात यह है स्वप्न मनोधर्म ना आत्मधर्म। आत्मधर्म। आत्मा धर्म आत्मा नहीं है स्वप्न इसलिए मन स्वप्न देखता है कहा आत्मा नहीं तो तद आरोप मात्र जो अज्ञानी लोग हैं आत्मा में केवल उसका आरोप होता है स्वप्न दृष्टा जीव को कहते हैं आरोप मात्र हैपना था इसको स्पष्ट करना है यहां इसके लिए संको शंका परिहाराकरण पूर्ववादी शंका उठाएगा और सिद्धांत उसका खंडन करेंगे परिहार के द्वारा ये कहना चाहते नंका हो गई आगे ये उत्तर में कहेंगे कि ना है। तंग ना करके उत्तर देष्य में पहला शिक्षा बाद परिहार खंडन ये कहा है। कहते है जो जितने भी व्यवहार आते मन उपाधिकृत है कहा था भाष्य में ये दिखाते है, है? हैं ठीक है बाह्य इंद्रिय युक्त मन उपाधि कृतम जागरण देखो बाह्य इंद्रिय युक्त जो मन होगा मन जब बाह्य इंद्रियों के साथ में संबद्ध होगा ऐसी अवस्था को कहेंगे जागृत अवस्था ठीक है। बाह्य इंद्रिय युक्त मन उपाधि मन ही उपाधि जीवात्मा की उपाधि मन है कि बाह्य इंद्रिय से सम्मिलित जो मन होगा वह मन उपाधि वाले को जागृत अवस्था बोलते हैं ये ध्यान देना जागरण केवल मन उपाधि स्वप्न दोनों में स्वप्न अवस्था में केवल मन उपाधि होता है किंतु जागृत में मानी इंद्रिय सहित मन होगा इंद्रिय विशिष्ट मन उपाधि होंगे जागृत स्वप्न में इतना भेद है क्यों स्वप्न में इंद्रियां नहीं है मन है जागृत में इंद्रिय भी मन भी है तो इंद्रिय विशिष्ट जो मन होगा वो उपाधि वो बनेगा मन बनेगा स्वप्न से धी शब्दवाच्य मन कहते देखो सधी स्वप्नो भूत तो का लीला क्या मन का परिणाम वृत्ति स्वप्न सेच्य मन परिणाम अत्वात। परिणाम अत्वात। मन का परिणाम है यह धी शब्द जो है सधी सधी स्वप्नों भूत जो कहा था, में? में दिया था उसको दे रहे हैं शुपन, परिणाम क्या है का मन का परिणाम एक वृत्ति विशेष मन में अनेक वृत्तियां होती है उनमें से एक वृत्त विशेष है धी अच्छा वो मन का परिणाम है वो जो वृत्ति किसकी है मन के हैिणाम है उसका जैसे दूध का दही परिणाम है वैसे मन से होगी वृत्ति तो परिणाम है उसका मन परिणाम परिणामिणाम से स्वप्नो भूतवादिश्रुत हो जो है भूतवाधी स्वप्नो भूतवा जो भाष्य में स्तुति दिया ना वृद्धार्थ सदी स्वप्नो भूतवा ध्याय दिव लेला व जो है स्वप्नो भूतवा यदि श्रुतो उस श्रुति में सामान अधिकर निर्देशा यहां पर वृत्ति और वृत्तिमान का सामान अधिकार माने मन को यहां वृत्ति में लिया मन का परिणाम को धीरे शब्द से कहा करके वृत्ति और वृत्ति बात दोनों में एक समानाधिकरण करके कहा एक सामानवे दो नंबर की टिप्पणी सामान दृश्यते ही सपरिणाम परिणामी क्षीरम परिडाम दधी भूत अवतिष्ठते दिखाई पड़ता है क्या दिखाई पड़ता है परिणाम और परिणामी जो होंगे दूध परिणामी है और दही परिणाम है इनमें ऐसा दिखाई पड़ता है क्या मानते हैं दुग्ध था दही बन के रह गया ऐसा बोलते हैं कल दूध था और आज दही बन गया उसी प्रकार मन जो है उस वृत्ति में गया कौन सी वृत्ति में धी नाम की वृत्ति में परिणाम और परिणाम और परिणाम में समानाधिकरण देखा गया है कैसे देखा समान विभक्ति को ये समानाधिकरण बोलते हैं न्याय की भाषा में नहीं व्याकरण आदि में समान विभक्ति को समान अधिक जाते हैं या समान विभक्ति क्या है जैसे क्षीरम दधी भूत्वा अवतिष्ठते क्षीरम प्रथमांत है क्षीर चौधरी क्षीरम दधी भूत दही बन करके दूध दही बन करके रहता है तो परिणामी कौन है दूध और परिणाम क्या है कौन है दही ठीक इसी प्रकार यहां मनोवृत्ति को दी कहा सधी में दी है और वृत्ति वृत्तिमान को एक करके कहा ये बताया आगे नानो विभूति अनुभव मन स्वातंत्र जो श्रुति है अत्र यशद स्वप्ने महिमा अनुभवती है जिस मंत्र में व्याख्या होनी है ये जो श्रुति है प्रश्नोपरक चतुर्थ प्रश्न में आयोजित यम श्रुति युति माने <anticipate hittinguttering> इत्यादि दे प्रकृति प्रकरण जो श्रुति चल रही है अभी अत्रो देवप्त मेहमान अवने विभूति अनुभवे विभूति अनुभवने मन स्वातंत्र जो ऐश्वर्य का अनुभव करना है वह स्वप्न अवस्था में विविधा का को विभूति का है नाना हो जाना दृष्टा अदृश्य सब बन जाना एक ही व्यक्ति ये जो विभूति का अनुभव करने में मन स्वातंत्र तुम न ये शब्द मन को स्वतंत्रता कह नहीं सकती है प्रश्नों परिसर में आई हुई श्रुति क्यों नहीं कह सकती है अगर ये मन को स्वतंत्रता बोलती हो श्रुति तो वृद्धा श्रुति से विरोध हो जाएगा वहां क्या कहा हुआ है अत्र पुरुष ज्योतिर्भवती ये शंका वहां तो पुरुष नाम लिया किसको लिया मन का नाम नहीं लिया वृद्धार्व्य अत्र मैंने स्वप्न अवस्थायायम पुरुष है जो जीवात्मा स्वयं जो त्रिपुवती के साथ विरोध होगा ये पूर्व की शंका है शोभन मेहमान अनुभव ये श्रुति अनु है ये श्रुति विभूति अनुभवे विभूति का अनुभव करने में मन स्वातंत्र भक्तुम न स्व। मन को स्वतंत्रता कहना कह नहीं सकती ये श्रुति क्यों श्रुतंत्र विरोधापत्ति अगर मन को स्वतंत्रता की श्रुति देती है तो उस काल में अन्य श्रुति का विरोध अन्य श्रुति कौन वृद्धा ये कहा टिप्पणी तीन और चार तीन में कहा अत्रेवा इत्यादि जो श्रुति चल रही है यश देव स्वप्ने बहिमान श्रुति इत्यादि श्रुति प्रकृति श्रुति प्रकरण जो श्रुति का चल रहा है यह श्रुति मन को स्वतंत्र बोलने में सामर्थ्य नहीं रख सकती क्यों अन्य श्रुति का विरोध हो जाएगा सका होगा श्रुत्यन्द्र अत्रुष स्वयं ज्योति बी है। वृद्धार ने कहे वो उसके साथ विरोध होगा वहां पुरुष जान दिया मन को तो कहा ही नहीं वहां या मन बोलेगे वहां बोलेगे तो श्रुद्धि का विरोध हो जाएगा उसके अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए जीवात्मा का ही प्राधान देना चाहिए पूर्वादि शंका है ये कहना चाहते है ठीक हम अतो अत्र देव शब्द है क्षेत्र के उच्चते है ठीक यही पूर्वादि का कहना इसलिए यहां देव शब्द जो आया अत्र ये सदेव स्वप्ने महिमान मनुभवती व से क्षेत्र के कोई लेना चाहिए मन को नहीं जीवात्मा को ही लेना चाहिए तभी तो उसके साथ तालमेल होगा और पुरुष शब्द आया हुआ है में इस वृद्धारंका है तस्व स्वतः स्वातंत्र उसी के स्वतंत्रता उसी की एक क्षेत्र के तस्व क्षेत्र के शैव स्वतः स्वतंत्र स्वतः स्वतंत्रता उसी में एक क्षेत्र में मन भी कैसे स्वतंत्र होगा स्वतंत्रता होगी एक शंका एक यही उठाई उसने गुरुवादी ने मन उपाधि सही तत्व स्वप्न काल क्षेत्र के स्वयं थे थे थे केचित कुछ लोग ऐसा मानते हैं मन उपाधि मानेंगे स्वप्न में भी मन को यदि मानेंगे स्वप्न में मन नहीं होगा तब आत्मा को दिखाया जा सकता है स्वयं ज्योतिष अत्र पुरुष स्वयं ज्योति मन का अभाव होने पर ही स्वयं ज्योतिष होगा अगर मन रहे तो स्वयं ज्योतिषों के बाद होगा जैसे जागृत में पता नहीं लग रहा है भौतिक प्रकाश से वस्तु प्रकाशित हो रहा है चलना फिरना बोलना आदि हो रहा है अथवा आत्म प्रकाशित या हो नहीं पाई निर्णय इसलिए वो शोप्रो में गया हुआ है शोप्रो में केवल क्षेत्र के रहता है ये सोच करके गया है वहां पहुंचे शोप्रो में यदि मन रहेगा तो फिर स्वतंत्रता कैसे मिलेगी क्षेत्र को यही शंका है गुरुवारे की मन उपाधि सही तत्व के मन उपाधि सही यदि मानेंगे उस काल में भी शुभ्र काल में भी क्षेत्रज्ञ को तब तो क्षेत्रज्ञ से स्वयं ज्योतिष का क्षेत्र में जो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती करके श्रुति बोलती है उत्तर आगे देंगे स्वयं ज्योतिष बाध्यता में स्वयं प्रकाशत्व का बाद कहना नहीं बनेगा किसका बनना वो श्रुति का बाद होगा अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिभावती श्रुति का बाद होगा ये पूर्वित कहना है पांच की टिप्पणी स्वरूप कथम पालन आ रहा कोई बोले कि भाई उसके बाद कैसे होगा मेरे सिद्धांत पूर्वादि के विरुद्ध बोले ये तो स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का स्वरूप है कैसे बात होगा कोई ऐसा शंका करे तो पूर्वादी बोलेगा यदि आशंका मानव प्रति ऐसे शंका करने वाले के लिए भाष्य भाष्य में जैसा लिखा वैसे बात कर बोलते हैं। पढ़ाता है वो ऐसे के अर्थ को पढ़ाता है पठती नहीं पाठ है क्या बोलता है उसका अर्थ किया स्वयं ज्योतिष का भाग तो नहीं होगा किन्तु स्वयं ज्योतिष को कथन करने वाली जो स्त्रुति अत्र पुरुष है स्वयं ज्योतिष उसका स्तुति का भाग होगा इस कुर्बानी अच्छा अन्यथा ठीका भी बोलते अगर स्मृति का बाद नमान करके आत्मा की स्वयं ज्योतिष से बात करने लग जाएंगे तो आपत्ति आएगी गुरुबाजी बोलता है क्या अन्यथा द्वितीय सत्वे भी दूसरा होने पर भी स्वयं ज्योतिष का बात नहीं होता ऐसे व्यवहार में देखा है जैसे दो दीपक जल रहे वहां तो एक दीपक दूसरे दीपक का बात कर सकता है क्या स्वयं ज्योति वो भी स्वयं ज्योति वो भी स्वयं ज्योति ये दृष्टांत है तो स्वयं ज्योति का दूसरा मन होने पर भी आत्मा का स्वयं ज्योतिष बात तो हो नहीं सकता वो तो प्रश्न उठता ही नहीं किसका बाद होगा श्रुति का बाद हो जाएगा ये पूर्ववादी का यही है ये टिप्पणी में कह रहे कर दीपादि नाम जैसे दीपादी ऐसी वस्तु तो देखे गए दीपादि नाम स्वयं ज्योतिषम जंत्र सत्व न बाध्य थे जो वास्तविक स्वयं प्रकाशत्व धर्म है स्वयं ज्योतिष तो मान्य स्वयं प्रकाशत्व धर्म है तो अन्य ज्योति होने पर भी बाधित नहीं होता ठीक इस प्रकार स्वप्न अवस्था में जीवात्मा को स्वयं ज्योति का बाध नहीं किया जा सकता मन होने पर भी तो बाद होगा ज्योति बहुत ही इसका बाद होना है न बाध्य तद यहाँ भी ऐसा ही द्वितीय से मनुष्य भी स्वप्न अवस्था में क्षेत्र छोड़ करके दूसरा कौन है मन मन के होने पर भी न तद उसके स्वयं ज्योतिष का बाद नहीं होगा तद माने स्वयं ज्योतिष न बाध्यता जीवात्मा का स्वयं ज्योतिष बाद तो नहीं होगा किंतु बाध्यता न तद बाध्यता एवं उसका बाद तो होगा नहीं तथा बाध्यता इतव बाध्यता जो बाध्यत पद है भाष्य में उसी का बाद हो जाएगा यह आपत्ति आएगी यदि अनिष्टम आपत्ते अनिष्ट हो जाएगा इत्यादि पूर्वादि ने ऐसा कहा माने श्रुति का बाद होगा अत्र पुरुष स्वयं इसका बाद होगा एका ठीक एक कहते हैं अन्यथा द्वितीय सत्वी दीपादी नास्तव से तस्वीर बात अन्य यदि श्रुति का बाद न मान करके आत्मा में स्वयं ज्योतिष का बाद मानेंगे तो क्या होगा कि दूसरा होने पर भी उसका बाद होता नहीं जैसे दीपादी में देखा गया क्या देखा गया एक दीपक दूसरे दीपक जलने पर पहले वाले दीपक का स्वयं प्रकाश तत्व तो समाप्त तो होगा क्या नहीं होगा ठीक इसी प्रकार जब बाल का अभाव ही नहीं होता तो फिर वहां क्यों यहाँ पर बोलना चाहते हैं बाध्यता पद एक यहाँ तक पूर्वादी की शंका अब आगे खंडन करना चाहते है सिद्धांत बोलना चाहते है अत्र यहाँ से सिद्धांति वाक्य है अत्र इसको तो बाध्यता करने के लिए क्यों बाधित होना चाहिए? सिद्धांत पूछते हैं अत्र मन सत्व ज्योत्यंतर से मनुष्यो स्वयं ज्योतिष बोधन न सक्यम कार्य से बोधन बाधो अभिप्रेता सिद्धांत पूछते हैं क्या विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांत क्या मन के होने पर स्वप्न अवस्था में मन है मन सहित है यदि मन के होने पर ज्योत्यंतर से अन्य ज्योति मन हो गया ज्योति वाला मन हो गया ऐसा होने से विद्यमान मन के विद्यमान होने से आत्म स्वयं ज्योतिष बोधन न सक्य श्रुते कार्य से श्रुति का कार्य है स्वयं ज्योति बोधन करना ज्ञान कराना है वो हो नहीं पाएगा ये कहना चाहते हो अगर स्वप्न में मन है यदि तो श्रुति का जो कार्य था स्वयं ज्योतिष्ट का बोधन करना ज्ञान करवाना वो नहीं हो पाएगा ये कहना चाहते हो एक प्रश्न है विकल्प करते हैं मनस असत ज्योतन मनुष्य विद्यमान माने दूसरे ज्योति होने पर विद्वान बन होने पर आत्मा स्वयं न स्वयं ज्योतिष्ट बोधनम न सक्यम आत्मा में स्वयं ज्योतिष्ट ज्ञान कराना संभव नहीं होगा इति कार्य का कार्य क्या है है का कार्य ज्ञान कराना है उसका भाग अभिप्रेत है मान श्रुति दूसरे ज्योति होने पर आत्मा को स्वयं ज्योतिष कार्य सिद्ध नहीं कर पाएगी इसमें अभिप्राय है इसका बाध्यता का अथवा उतर अथवा दूसरा विकल्प तदबोधन कार्य सिद्धि मनोस्वभाव ज्योतिष आत्मा को इसलिए मन का अभाव मानना क्या है? मन होने पर उसमें स्वयं ज्योतिष उस आत्मा को सिद्ध करने के लिए मन का अभाव मानना चाहते हो स्वस्था में ये दो में दो विकल्प है सिद्धांति का श्रोत स्त्रुति में क्या है दो में से ततश सत्य तत्सत्व श्रुत्यर्थवादान होगी मन के होने पर श्रुति का अर्थक बाद होगा अत्रुष स्वयं ज्योति बहुत जो श्रुति का अर्थ आएगा उसका टिप्पणी मन स्वप्न मन सत्व उपगम स्वप्न में मन के अस्तित्व तो स्वीकार करने पर मन स्वयं ज्योतिष को बोध नहीं कर पाएगी बोलना चाहते हो ये कहा श्रुत्यर्थवाद श्रुत्यर्थक बाद टिप्पणी श्रुति विवक्षिता अर्थ है का जो विवक्षित अर्थ है आत्मा को स्वयं ज्योति दिखाना प्रयत्ता रहे अर्थ है अतः आयम पुरुष स्वयं ज्योति भवती श्रुति का जो विवक्षित वक्त इष्टम विवक्षिता जो बोलना इष्ट है श्रुति को ऐसा <क्षिक> जो अर्थ है विषय है मनो अभाव अभाव मन के अभाव का अभाव मान मन मन का अभाव का अभाव जैसे घटा अभाव का अभाव घट उसके बाद मन के अभाव का अभाव मान मन सत्व है शिदांत ने पूछा उसमें आप खंडन करते दोनों पक्षों का सिद्धांत ये दोनों नहीं बनेगा मैंने पहला पक्ष क्या है यदि मन है तो आत्मा को स्वयं ज्योतिष बोध नहीं कर पाएगी ज्ञान नहीं करा पाएगी यह कहना चाहते हो अथवा स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए आत्मा में सिद्ध करने के मन का अभाव मानना चाहते तो पहला क्या है मन के वहीं पर आत्म स्मृति ये सिद्ध नहीं कर पाएगी आत्मा स्वयं ज्योति ये बोलना चाहते वो वाह नाद्य पहला वाला पक्ष नहीं हो सकता क्यों मनसी सत्यपि एवं तरही मन के होने पर भी उस अवस्था में एवं इस अवस्था में एवं तरही तब भी क्या होगा बक्षवाण रीत्या आगे एवं तरही इत्यादि शब्द आएंगे भाष्य में जो वो कहेगा स्तृति का अवसर अच्छा तो निकालना पड़ेगा पूर्वादि बोलेगा आखिर में बोलेगा तो भाष्यकार बोलेगा ऐसा हो तो फिर अपने अभिमान को त्याग करके सुनो एवं तरही भाष्य की पंक्ति है आगे पृष्ठ में आएगा एवं तरी अठावन नंबर के पृष्ठ में आएगा एवं तरी भाष्य की भाष्य का शब्द है जब बोलेगा श्रुति का अर्थ तो लेना ही पड़ेगा श्रुति का अर्थ छोड़ना ठीक नहीं है गुरुवादी जब बोलेगा तब सिद्धांत तब तो भाई शिष्य बन के आओ तो अभिमान को छोड़ करके पांडित्यामान को त्याग कर त्याग करके आओ ऐसा करके सिद्धांत बोलेगे एवं तरी त्यागी वहां मिल रहा है ये शब्द ये यहाँ पर उसके प्रतीक दे रहे हैं कहा मन से सत्य भी मन के होने पर भी एवं तरही इति ऐसा शब्द आएगा आगे एवं तरही ऐसा शब्द आएगा अगले पृष्ठ में आएगा अठावन नंबर के पृष्ठ में आएगा एवं तरही भाष्य में आएगा पंक्ति पंक्ति एवं तरही इत्यादि एवं तरही इति बक्षण रीतिया आगे भाष्य में जो कहे जाने वाली तरीका है बक्षमाण तरीका है उसके माध्यम से मनसोदृश्य मन दृश्य कोटि में दृष्टा कोटि में दृश्यत्व मनुष्यो दृश्यत्वे न ज्योतिष अयोगे न आगे भाष्य में समाधान देंगे मन में ज्योतिष सिद्ध नहीं हो पाएगा क्यों दृश्य कोटि में है आत्मा ने एवं स्वयं ज्योतिष से बोध ही आत्मा ही स्वयं ज्योति है सिद्ध कर किया जा सकता है तरीका बताएंगे किस तरीका से बताएंगे तन न इत्यादि से कहा न द्वितीय द्वितीय पक्ष क्या था स्वयं ज्योतिष आत्मा में सिद्ध करने के लिए मन का अभाव मानना चाहिए पूर्वाजी की थी। तो उसके लिए बोलते हैं वो हो नहीं सकता तदानिम मनसो अभावस्तु अभाव श्रुत्यर्थ तदानिम स्वप्नकाल है स्वप्न काल में मन का अभाव तो श्रुतिकार हो नहीं सकता स्वप्न में मन को मानती है श्रुति मन ही देखता है सब करके बोलती है श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान अपरिज्ञानकृता भ्रांति तेषा विभाषिकार ने कहा था अपर के अर्थ को न समझने का भ्रांति हो गई होंगे श्रुति का तात्पर्य न समझने कहा था ठीक है आत्मा ने ज्योतिष बोधनात्मक व्यवहार से प्रकाश्यादि सापेक्ष कहते आत्मा में जो स्वयं ज्योतिष शब्द का प्रयोग होगा स्वयं ज्योति का अर्थ स्वयं प्रकाशत्व स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं प्रकाशत्व धर्म सिद्ध करना आत्मा में उसके लिए क्या चाहे प्रकाश वस्तु के बिना वो शब्द प्रयोग हो नहीं सकता दृष्टा बनने के लिए दृश्य के बिना दृष्टा नहीं हो सकता दृश्य के अपेक्षा रखता है दृष्टा होने के लिए तो आत्मा स्वयं प्रकाश सिद्ध करना है तो उसमें धर्म होना है स्वयं ज्योतिष बोलो स्वयं प्रकाश प्रकाशत्व बोलो एक ही चीज है ज्योति माने प्रकाश तो उसके लिए प्रकाश वस्तु की आवश्यकता होगी इसलिए स्वप्नों में मन को दिखाते हैं मन आत्मा से प्रकाशित तो होगा तभी आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध हो पाएगा नहीं तो किसको प्रकाश करके स्वयं ज्योति बोलेंगे वहां जब प्रकाश हो ही नहीं तो किसको को प्रकाश करना उसने जब प्रकाश नहीं कर सकता तो ज्योति शब्द का प्रयोग कैसे होगा आत्मा में यह कहना चाह रहे हैं अच्छा ये बोला चाहते है बोधन, बोधना आत्मा ने ज्योतिष बोधन बोधनात्मक व्यवहार आत्मा में जो वृद्धा आया है हत्राय पुरुष है स्वयं ज्योतिभावती उसमें जो ज्योतिष का बोधन कराने वाला व्यवहार है अत्र ज्योति भवती व्यवहार का व्यवहार को क्या चाहिए प्रकाश्य सापेक्ष प्रकाश्य वस्तु हो तो ये इसमें स्वयं ज्योति सिद्ध होगा मैंने किसी को प्रकाश करे तब ये प्रकाश बनेगा और इसमें धर्म आएगा प्रकाश प्रकाशत्व धर्म ज्योतिष्टो और प्रकाशत्व एक चीज है कोई भी ना हो प्रकाश किसको बोलेंगे स्वयं गा प्रकाश किसको गायेंगे ये कहा प्रकाश आदि प्रकाश्य और आठ नंबर इंट्रम और उसके दोनों का संसर्ग की भी आवश्यकता होगी अगर प्रकाश्य वस्तु भी न हो और प्रकाश्य और प्रकाश का संबंध भी न हो संसर्ग भी न हो तो स्वयं ज्योति सिद्ध करना संभव नहीं होगा सापेक्ष तस्मिन् सत्यव इसलिए प्रकाश्य मन के होने पर ही वह स्वप्नावस्था में आत्मा का प्रकाश्य वस्तु कौन होगा मन तस्मिन् सत्य उसके होने पर ही सत्यव तद तो साधन मनाद सत्य वो स्वयं ज्योतिष तद बोधन माने स्वयं ज्योतिष बोधन के साधन होते हैं मना अगर मनादि नहीं तो आत्मा को स्वयं प्रकाश कैसे मानेंगे ये साधन है वो मना शक्ति वो तद बोधितुम शक्य थे तद माने स्वयं ज्योतिषुम शक्य थे स्वयं ज्योतिष्ट शब्द का प्रयोग किया जा सकता आत्मा में यह नान्य था अन्य प्रकार से हो सकता आत्मा में स्वयं ज्योतिष इसलिए स्वप्नों में मन का अभाव मानना ठीक नहीं मन आदि अभाव न श्रुतो विवक्षित मन का अभाव या श्रुति में विवक्षित नहीं है अत्र पुरुष स्वयं ज्योति भगवती में वृद्धार्ण में मन है तभी तो उसको प्रकाश करेगा तो आत्मा को स्वयं प्रकाश कहेंगे बाह्य ज्योति नहीं है कायरी ज्योति भी नहीं है करुण ज्योति भी नहीं है बाह्य इंद्रिया बाग आदि ज्योति भी नहीं है और चंद्र सूर्य आदि ज्योति भी नहीं है किंतु आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाश करता है किन वस्तुओं का मन आदि का प्रकाश करता है स्वयं ज्योतिष सिद्ध होगा एक तथा सती तद्बोधन असत्य अगर आत्मा स्वप्न में मन नहीं मानेंगे तो फिर ये तद्बोधन असत्य हमारे स्वयं ज्योतिष का बोध नहीं करा सके अतराय पुरुष स्वयं ज्योतिष भगवती क्यों प्रकाश्य के बिना प्रकाश नहीं हो सकता प्रकाश तो कैसे सिद्ध होगा प्रकाश्य चाहिए मन भी रहो तो किसको प्रकाश करके स्वयं प्रकाश कहेंगे आत्मा को एक इसलिए यस्मात ये प्यारी कहा था ये भाष्य में कहा था यशमात स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहारोत सर्व अविद्या विषय है जो स्वयं ज्योतिषवादी भी एक शब्द प्रयोग है व्यवहार है आत्मा में वास्तव में आत्मा में स्वयं ज्योति गाना भी नहीं बनता तो तो अवाम मन सोच है यह अविद्या है मोक्ष स्वरूप प्राप्ति से पहले पहले व्यवहार होता है मोक्षांत में अंत शब्द करते स्वरूप कहाता के प्रकार तो मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति के पहले पहले की बातें हैं सब ये तो वो उपाधि के कारण होता है वित्तीय विषय है नहीं तो स्वयं आत्मा का ऐसा अभाव मन सोच पाणी का विषय नहीं मानना है ऐसा है इत्यादि <coughs> मनो उपाधि जनिता इत्यादि भाषा में कहा ठीक ठीक ठीक है द्वितीय भावे व्यवहारों ना मानव श्रुति प्रमाण देते दूसरी के अभाव दूसरीय वस्तु के अभाव में आत्मा में कोई व्यवहार हो नहीं जब स्वयं ज्योति प्रकाशत्व धर्म दिखाना है तो दूसरा चाहिए द्वितीय भावे दूसरा न होने पर व्यवहारो राष्ट्रीय व्यवहार हो नहीं सकता है ये त्यत्र मानव इसमें भी एक प्रमाण देते है मानम प्रमाणम क्या प्रमाण है मात्रा असंसर्गस्व तो अच्छा भवती का सुसुप्ति अवस्था में ये सुसुप्ति अवस्था की बात है विषय आदि कुछ भी नहीं है विषयों के साथ में संपर्क नहीं होता ये कहा अच्छा व्यवहारो नास्ती व्यवहार नहीं हो सकता कहा अतो ना द्वितीय कल्प संभव इसलिए मन का अभाव मानना जो द्वितीय कल्प था सिद्धांत ने दो विकल्प खड़ा किया था ना तो मन का अभाव मानना संभव नहीं है कहा ठीक है अतः इति इत्यादि कहा था अतः इत्यादि भाषा था अतो मंद ब्रह्म विदाम संका ये वंका आशंका ये हो रही है स्वयं ज्योतिष बाध्यता करके शंका यह मंद ब्रह्मविद्ताओं का है माने मंदा ब्रह्मव्यता किसको बोलते हैं चार नंबर टिप्पणी में बताया था मंदा ब्रह्मविदो रामा। मंदा ब्रह्मविदो ब्रह्मविद्यता किसको बोलते हैं ब्रह्मणी श्रद्धालु है श्रद्धा तो है ब्रह्मा में श्रद्धालु है किंतु न तदगति में उसके फल नहीं समझ पाते फल नहीं समझ सकते श्रद्धालु तो है उसको मंद ब्रह्मव्यता ठीक है यदि स्वयं ज्योतिष बोधनार्थम मनादि अभाव नापेक्षित पूर्वादि बोलता है आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध के लिए स्वप्नों में मनादि का अभाव यदि अपेक्षा नहीं करता मनादि चाहिए यदि ऐसा है यदि ऐसा है पूर्वादि का मन का अभाव मानेगा तो आत्मा में स्वयं ज्योतिषिद्ध हो। होगा कि सिद्धांत ने कहा कि प्रकाश ही नहीं रहेगा तो स्वयं ज्योतिष काश्य सिद्ध होगा ये कहा तब पूर्वादि के संका है यदि स्वयं ज्योतिष बोधन धनाथम मनादि अभाव नापेक्षित यदि अपेक्षा नहीं रखे मनादि का अभाव किस मनादि का सब तो नहीं मानेंगे यदि तो क्या होगा जागृतें भी तरी तदबोधन तर संभव फिर जागृत अवस्था में सिद्ध कर सकते थे मन तो है ही यही अत्र पुरुष है स्वयं ज्योतिर्भविगर के यही बोलना बोल देते जागृत अवस्था में बोल सकता था ना फिर स्वप्न में अत्र विशेषण क्यों दिया मतलब तो मन का अभाव तो नहीं सकते या तो स्वप्न अवस्था में क्यों लिए गई स्तृति आत्मा को स्वयं से सिद्ध करने के लिए जो विशेषण है क्या है वहां अत्र इस अवस्था में आत्मा स्वयं ज्योति होता है ये कहा हुआ है ये पूर्वादिक शंका है ये कहा नदी स्वयं ज्योतिष तो बोधनार्थम स्वयं ज्योतिष तो का ज्ञान कराने के लिए मनादि अभाव न मनादि का अभाव यदि अपेक्षा नहीं रहता मन को मान लेंगे यदि मैंने प्रकाश के बिना प्रकाश सिद्ध नहीं होगा आप कह रहे थे तो ऐसा मानेंगे तो क्या होगा जागृत जागृत अवस्था में भी तो विषय थे ही द्वितीय था ही तो द्वितीय होने पर वो ज्योतिष का बोधन संभव था वहां तो का पूर्वादि का कहना कोई नहीं खाली आत्मा है स्वप्न अवस्था में तभी वो स्वयं होता ये ये होना चाहिए मनादि का अभाव मानना चाहिए तो अगर मना आदि को लेना है वहां प्रकाश्य वस्तु के सहारे से स्वयं ज्योति बोल रहा हो तो प्रकाश्य वस्तु तो दुनिया भर के जागृत में थे मन वहां अत्र विशेषण की दिया अत्र अयम अत्र मैंने स्वप्न अवस्थायाम यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा पूर्वादि बोलता है और अत्र स्वप्नवाची विशेषण यह अत्र पद स्वप्न का वाचक है बहुत अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति यह अत्र पद जो है किसका है स्वप्न का वाचक है अश्याम अवस्थायाम स्वप्न अवस्थायाम ऐसा होगा स्वयं ज्योतिभावती विशेषण अनर्थकमत है, है।, है। अनर्थक हो जाएगा अगर स्वप्न में भी मन की सत्ता मान लेंगे तो जागृत में क्यों नहीं बोला जब द्वितीय होने पर भी स्वयं ज्योतिष बोध कराया जा सकता है तो जागृत में थे द्वितीय पदार्थ उसी समय में स्वयं जीती सिद्ध कर देती स्वप्न अवस्था में क्यों ले गए अत्र विशेषण हो जाएगा ये शंका उठाई पूर्वादी ने अच्छा ये नोनु करके शंका है भाष्य में नोनू एवं क्षति स्वप्न में मन का अभाव न मानने पर पूर्वादि का ये अर्थ है स्वप्न अवस्था में मन का अभाव नहीं मानेंगे मन को मानेंगे तो क्या होगा अत्रषा स्वयं ज्योति विशेषण भवति। भवती अत्र विशेषण है अत्र पुरुष है भवति ज्योति वह विशेषण है अत्र हो अनर्थक होगा ऐसे शंका उठाई तो उच्चते ग्रंथ से सिद्धांत बोलते उच्चते इसका उत्तर कहा जाता है इसका उत्तर है कहते हैं अति अल्पम इधम उच्चते तुमने जो कहा मन के अभाव महान बिना स्वयं के सिद्ध कहा स्वप्र और भी है खाली मनी नहीं स्वप्न अवस्था में कहा रहता आत्मा? कहां ये ये अंतर तो है, है आत्मा कहा आकाश तस्वीर से तो हृदय के भीतर में जो आकाश है वहां सोता है आत्मा कहा है स्वप्न अवस्था में तो आकाश भी तो वह है वहां खाली मन को लेकर क्यों तुम कह मन का अभाव होना चाहिए तो आकाश का अभाव क्यों नहीं जो तुमने जो कहा आपत्ति थी बहुत छोटी आपत्ति दूसरा वस्तु तो भी है वहां क्या है आकाश भी है स्वप्न उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो तो स्वयं ज्योति कैसे होगा जब हृदय में बैठा है तो हृदय आकाश भी तो है उस अवस्था में स्वयं ज्योति कैसे सिद्धांत पूछ रहे ये कहा? मन का अभाव मानना चाहिए तो नहीं तो स्वयं ज्योतिषी नहीं होगी ये पूर्वाग्रहण रहा है उसको उत्तर में सिद्धांत करते बहुत अल्प कहाषय नहीं होना चाहिएगा और दूसरा विषय के ऊपर ध्यान ही नहीं दो दूसरा विषय कौन है आकाश हृदय आकाश होता है आत्मा स्वप्न अवस्था में ऐसा आया यदि अंतर हृदय परिच्छेद हृदय हिर, के भीतर में परिच्छि जगह में पड़ा हुआ आत्मा होता है तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचा परिच्छेद सूत्राम स्वयं ज्योतिषम बाध्यता अवश्य उस स्वयं ज्योतिष के बाद हो जाएगा तो उस विषय में क्यों नहीं सोचा तुमने ये सिद्धांतिकार पूर्वाधि बोलता है महाराज बात यह सत्यम ठीक है आपका सोच खाली मन का ही नहीं उसका भी अभाव तो मानना था हृदय हृदयाकाश को भी उस काल में किंतु हृदय किश के बारे में जितना में कहा तो सत्यम ठीक है पूर्वाधिक सत्यम एवं ठीक है आपका सोच पूर्वाधिक अयम दोष हो यद्यपि ये दोष यद्यपि है स्वप्न अवस्था में मन के अभाव मानने पर भी दूसरा खड़ा है वहां हृदया काश अयम दोष हो यद्यपि यह दोष आ सकता है स्वप्न में फिर भी स्वप्न स्वप्न में आ सकता है केवल तया स्वयं ज्योतिषारनेता हूं केवल आकाश ही रह जाता हूं उस काल में जागृत में तो मन भी था आकाश भी था दो दो उपाधि थे कि तो स्वप्न अवस्था में एक ही रह जाता है आधा बोझ तो निकल जाएगा कौन हट जाएगा मन हट जाएगा आधा बोझ तो कम हो गया ये पूर्वाधिक का शंका है सत्य में है। फिर भी स्वप्न केवल तया स्वप्न में एक ही है हृदय हृदया काशी है केवल होने से स्वयं ज्योतिषे अर्धम तावत अपने तो, स्वयं ज्योति रूप होने से आधा बोझ तो हट गया भारस्य जो तो भार है बोझ आया था दो दो बोझ थे जागृत में स्वप्न में एक कम हो गया से ना माने ये पूर्वादि कहना चाहते हैं स्वप्न में एक रह जाता है और सुसुप्त में उसका भी समाप्ति हो जाएगी ज्योतिष बोधन आराम हो जाएगा सुसुप्त ले जाकर यह बोलना चाहता है तो सिद्धांत कहते माँ तपापि कहते भाई सुशुप्ति अवस्था में भी देखो पूरी तथी नाड़ी सुसा आया है सुसुप्ति में भी उपाधि है कहां सोता है वो पूरी तत् नाम के नाड़ी में जिसको सुषुभ बोलते हैं वह सोता है कहा पूरी तथी नाड़ी संबंधा वहां भी सुषुप्ति में भी पूरी नाड़ी के साथ संबंध होने से संबंध होने से वहां भी आधा बोझ गया नहीं तुम्हारा वहां भी रह गया बोझ सुषुप्ति में भी तो कहां फिर समझाएंगे स्वयं ज्योतिष का तथा अपने मन में ये स्वप्न में भी ये तथा स्वप्न भी, भी पुरुष स्वयं ज्योतिष ना अपना, अपना भार अपना अपने अभिप्राय सही तुम कह रहे आधा बोझ चला जाएगा बोलते हो तो वो जूठाई तुम्हारा आधा वो जाने वाला नहीं वो आधा रहेगा सुशुप्त भी रहेगा वो तो या हृदया काश बोला है स्वप्न में और सुशुप्ध पूरी तट नाड़ी में बोला है ये सिद्धांत कहा दो नंबर की टिप्पणी पूरी तटी हाँ ये अथ यदा सुप्तो बहुत यदा न कश्चन वेद हिता नाम नाट्य द्वासपति सहणी हृदय पूरी तम अभिप्रे अभिप्रतिष्ठ शेष भी प्रत्यवस्थि शे, शे, शे, से वाक्य शे, में शेष लगाना पड़ेगा मंत्र है माने जब स्वया हुआ हो जाता है उस काल में कश्यच न कश्यचल वेद किसी को नहीं जानता सुश्रुति अवस्था में किसी को नहीं जानता हिताम नाम नाड़ी बहतर है क्योंकि एक एक नाड़ी का बहत्तर बहत्तर हजार होता है तो वो नाड़ी बह, द्वास बहत्तर हजार है में मुख्य नाड़ी 101 सौ है उनके सबका सौ सौ गुणा करना सबके बहत्तर हजार करना बहत्तर बहत्तर हजार है नाड़ी, तो वहां से हृदया वो जो हृदय देश से कहा जाता है पूरी नाड़ी के तरफ गए हुए हैं की नाड़ी जो स्वप्न अवस्था में जहां हितान के नाड़ी पर रहता है वो नाड़ी बहत्तर हो करके के तत नाड़ी तत्नाड़ी के तरफ गए हुए हैं जी कहा बहत्तर हजार नाड़ियों के माध्यम से माने हिता नाम के नाड़ी के माध्यम से प्रत्यवस्य हट करके ये जीवात्मा सुश्रुति काल में प्रत्यवर सृप्य पूरी तथि शेत में सोता है यह स्मृति शेष है पूरी का इतना लेना पड़ेगा नाड़ी श्री शेतेंडेगा जी कहा उन नाड़ियों में पूरी नाड़ी वो बहत्तर हजार वाले हो जाते हैं प्रत्येक नाड़ी ऐसे हो जाते हैं स्थिति वहां से है कहा इत्यादि बता दिया हृदय पुंडेरी का परिवेष्टनमीत हृदय कमल को परिवेष्टन करने वाली जो नाड़ियां हैं उनको कहते हैं पूरी करके बोलते हैं एक दो नंबर की पढ़ी पूरी तत्ना संबंध आती थी पूरी के साथ उनका संबंध है इसलिए सुसुक्ति अवस्था में संबंध है का तो स्वयं ज्योतिष नहीं होगा तो स्वप्न में कहां से बोझ चला गया मन के अभाव मानने पर आधा बोझ गया तो रह गया सुसुक्ति में होता तो। एक नाड़ी को छोड़ेगा तो फिर नाड़ी में जाएगा यही है पूरी तथी सयान से पूरी तत्व द्वारा नाड़ी में संबंध आथि का अर्थ सोया हुआ जो व्यक्ति है सयान सोने वाले व्यक्ति का पूरी द्वारा पुरितत नाड़ी के द्वारा नाड़ी भी संबंध नाड़ियों के साथ संबंध है पुरितत के माध्यम से तो उस काल में भी अकेला नहीं हो पाता है तो स्वप्न में कहां से अकेला होगा तो स्वयं ज्योति संस्तुति का तात्पर्य समझना पड़ेगा मन का अभाव कहां से काम में चलेगा सिद्धांत ने अच्छा भाष्य में आगे कहते हैं कथम तर अत्रायम अत्रुष है स्वयं ज्योति पूर्वादि शंका करेगा फिर ये अत्रायम पुरुष है स्वयं कैसी कई कै क्या कहा वृद्धावन कहा क्या है अत्रायम ये अत्र ज्योतिर्भवती शब्द से क्या अपे, अपेक्षा लेना है क्या होगा इसका अर्थ कैसे निकालेंगे क्योंकि अकेला होने पर ही स्वयं ज्योतिष सिद्धि होनी और में मन है और हृदय हृदया काश है ऐसे कर दिए और सुशुद्ध में जाते हैं तब भी पूरी तटनाड़ी में संबंध है तो अकेला तो हो नहीं पा रहा है फिर ये स्त्रुति का तात्पर्य क्या होगा ऐसे पूर्वादी की शंका हो गई तो इसमें एकदेशी वेदांती बोलता है आगे एकदेशी कहता है अन्य शाखा अनपेक्षा शास्त्री मुख्य सिद्धांत नहीं वो बोलता है वो अन्य शाखा की बात है अभी हम अथर्व शाखा में चले हुए हैं प्रश्नोपरिश् वाक्य है ये अत्र ऐसे वप्रे महिमान मो भगवती कहा का वाक्य चल रहा है प्रश्न का है है और अन्य की की बात है, वो की बात है, वो वो दो एक देशी बोलेगा ये अन्य साखा, अन्य अत्रायम की बात ऐसा नहीं श्रुति का अर्थ तो सब जगह ही लेना पड़ेगा एकदेशी की शंका उसके उत्तर में ना करके सिद्धांत ही नहीं बोल रहे पूर्वादि बोल रहा है ना अर्थ अर्थ एक तत्व से इष्टत् कोई भी शाखा हो वेदांत का अर्थ तो एक ही निकालना ही इष्ट होगा ना उपनिषदों का अर्थ एक ही निकालना एको एक ही आत्मा क्या अर्थ है सारे उपनिषदों का तात्पर्य क्या निकालना है एको ही आत्मा सर्व वेदांता भरती है संपूर्ण उपनिषदों का विषय एक ही होता है एक ही आत्मा ही होता है तो ये श्रुति का अलग अर्थ कर देना वो श्रुति का अलग ऐसा नहीं करेगा। पूरे समस्त वेदांत जितने भी हैं सबका तात्पर्य आत्मा को ज्ञान कराने के लिए है अर्थिक एको ही आत्मा सर्व वेदांत आनाम अर्थ संपूर्ण उपनिषदों का वेदांत उपनिषद उनके जो अर्थ है विषय है एक ही आत्मा है कि पर बहुत ज्ञान कराना भी आत्मा है और जानना इष्ट आत्मा है बहुत ज्ञान करवाना भी है, जानना वही आत्मा ही है इत्यादि तस्मात युक्त स्वप्न आत्मा न स्वयं ज्योतिष ज्योतिष पूर्वादी बोल रहा है इसलिए यह सिद्ध करना जरूर होगा स्वप्नावस्था में आत्मा में स्वयं ज्योतिष की सिद्धि कैसे हो उसको कहना जरूरी है जरूरी होगा ये पूर्वादी ने कहा तब सिद्धांत ही बोलते हैं अगर ऐसा है उसका तात्पर्य समझ रहा है तो सुनो एवं तर ही तब जब ऐसी बात है श्रुति का तात्पर्य समझ रहा हो तो एवं तर ही श्रोण श्रुति के तात्पर्य अर्थ समझो क्या श्रुति कहना चाहते है अत्रो स्वप्न महिमा अन्भवती का क्या तात्पर्य है ये समझो हित्व सर्वाभिम सारे अभिमान को त्याग करके सुनना मैं पंडित हूँ मैं तर्क के बल से अर्थ निकालूंगा ये नहीं अभिमान मत रखना हित्वा सर्वाभिम सर्वाभिम हित्व संपूर्ण अभिमान को त्याग करके श्रुति का अर्थ सुनो न तो अभिमान वर्ष श्रुत्यर्थों ज्ञात शक्यते सर्वे पंडितों मे जितने भी अपने को पंडित मानने वाले वास्तव में पंडित नहीं होते हैं पंडित मानते हैं वो पंडित मनिया तो पंडित मानने वाले जितने अपने हैं, वे अभिमान रख करके सौ वर्षो से भी श्रुति का अर्थ उनसे नहीं जाना जा सकता उसका अभिमान को छोड़ करके सुनना पड़ेगा तभी श्रुति का अर्थ समझ सकता है ऐसा कहा सिद्धांति ने ठीक है देखे ठीक ठीका भी कदम तरी इ अतः देव स्विमान अथर्व शाखा वाक्यर्थ कथनावसरे का, तो का वक्त ये एकदेशी बोलेगी पूर्वादी के विरुद्ध हम बोलेंगे क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें अथर्व शाखा की व्याख्या कर रहा ये अत्र ऐसे देव स्वप्ने मेहमाती इस अत्री अथर्व शाखा वाक्य है ये मानिए प्रश्नो परिसर में आया हुआ वाक्य है ये इस वाक्य का कथन करना व्याख्या करना है इसके कारण का तो स्त्री तो उसमें आया हुआ जो विशेषण अत्र पद है गतिर न उसको फल बताने की जरूरत नहीं यहाँ यहाँ तो इसी का अर्थ करना है एक की शंका है मानी ये के ऊपर एक देशी कहा में उसका उपयोगिता नहीं किसकी अतरायम पुरुष इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ प्रश्नो परिषद प्रकृत अनुपयोग प्रकृत अथर्प शाखा की जो काम शाखा की बात यहाँ केवल उपयोग नहीं है उसका सिद्धांत एकदेशी कश्चित मंद संकते सिद्धांति का एक दिशी है अपने को वेदांती मानता है वेदांत का पूरा ज्ञान नहीं है वो एक होता है कोई ऐसा मंद बुद्धि वाला एक देशी शंका उठाता है पूर्ववादी के विरुद्ध बोलता है क्या बोलता है अरे वो दूसरी शाखा की बात है और ये दूसरी शाखा में भी चल रहे हैं उसकी बात जाने दो ना एक उसने कहा था वास्तव नहीं कहा था क्या कहा था कि अन्य शाखा अनपेक्षा शास्त्री जो अत्र पुरुष और स्वयं अन्य शाखा है कांड शाखा की बात है इसलिए यहां पर अथर्व शाखा की चर्चा में उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए उसको तैयार देंगे या मन को प्रधान लेके चलेंगे वह पुरुष को प्रधान लेके चलेंगे जैसा समय आएगा वैसा बोलेंगे ऐसा एक देश में कहा तो एक चेत न पूर्वादि बोलते ऐसा नहीं कर सकते ठीक है सर्वेदात प्रत्यय न्याय न अथर्व श्रुति अविरोधेना एक वक्यतया श्रुत्यर्थवर्णनी अतभारोधो भी वक्तव्य द्विपूर्वादी क्योंकि एक ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है सर्व वेदात प्रत्यम चौदरादी अभिशेषा ऐसा सूत्र है जो जो उपनिषदों में जैसे यहाँ कथन हुआ वैसे कथन दूसरे में भी, भी हो तो दोनों एक ही माना जाता है भिन्न नहीं माना जाता है तो स्वप्न अवस्था को लेकर बातें चल रही वहां भी स्वप्न अवस्था को लेकर बात चल रही है तो एक ही अर्थ लेना पड़ेगा ये गुर्वि का कहना है यही भाष्य में कहा कि अर्थ एक तत्वाद एक कहा था टीका में यही है सर्व वेदांत प्रत्यय न्यायालय न्याय माने युक्ति ब्रह्म सूत्र ट्रिपण में दिया है सर्व वेदांत प्रत्यय क्या होता है सर्व वेदांत प्रत्यय चौदह आदि विशेषा विधि वाक्यदि समान है शोधनादि विधि वाक्यदि समान है मौने से संपूर्ण वेदांतों में जहां ऐसे अर्थ वाला यहां आया दूसरी शाखा में ऐसे आया तो एक ही माना जाएगा कैसे है तो टिप्पणी में बोलते हैं सर्व वेदांत प्रत्यम प्रतिमानानि उपासनानि संपूर्ण वेदांतों में जो प्रतिमान उपासनाएं है, हैं समान उपासना है। यहां जैसा है वहां भी वैसा ही वाइस उपासना वेद्यंत उनका वेद नहीं माना जाता होता है क्यों शोधनादि अभिशेषा मानी विधि वाक्य आदि समान है यहाँ विधि वाक्य है वहां भी वैसे विधि वाक्य आदि है उपासना का प्रकार एक प्रकार है भिन्न नहीं माना जाता क्योंकि यो हवा ज्येष्ठम से श्रेष्ठम से प्राणम वेद इत्यादि वचन छांदोग्य में भी है वृद्धार्ग भी है दोनों उपासना एक ही मानी जाएगी छांदोग्य कहो हो चाहे वृद्धार्ग का यो हवा ज्येष्टम से श्रेष्ठम से प्राणम भेद इत्यादि चौदनाया विधिवाक्य है चौदह मानी विधि वाक्य का विधेय उपासना मानी जाएगी दोनों एक नहीं छो के का अलग है वृद्धा का शिष्टम तत्व दृष्ट बाकी वही देखना ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय तृतीय पद के प्रथम सूत्र है ये उसके भाष्य में देखना पूरे के पूरे श्रुतियां वहां धर्म देकर के पास ने रखा है सिस्टम तत्र अवशेष जो बचा हुआ है यहां कुछ बोल दिया टिप्पणी में बाकी बचा हुआ देखना चाहे कहा ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाठ प्रथम सूत्र में भाष्य में देखना चाहिए ऐसा करके टिप्पणी कार्य रख दिया यदि अयम उपासना विषय न्याय उपासना का विषय करने वाली श्रुति है वहा ब्रह्मसूत्र में जो आया ये भी एक युक्ति है मान वेदांत में यहाँ कुछ बात वहां कुछ बात नहीं होनी सब सबके एक ही बात होनी चाहिए इसके लिए सर्व वेदांत विषय अवतरित दी ये सारे उपनिषद विषय में यही बात है सब में घटना है तो यहां भी कांड शाखा हो चाहे अथर्व शाखा हो दोनों की बात एक ही होनी चाहिए एक देश ने कहा था ना वो दूसरे शाखा है उसको छोड़ दो यहाँ दूसरा है प्रकृति दूसरी है कहा? वो नहीं चलेगा ये पूर्वादि में कहा यही है उसका ठीक है हमें ये कहा सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय ना सर्व वेदांत प्रत्यय युक्ति है ब्रह्मसूत्र है इसके द्वारा अथर्व श्रुति अविरोधे ने एक वाक्यता या अथर्वस्ति के साथ में अविरोध करके एक वाक्य करके का अर्थ करना चाहिए अथाया का इसके साथ अवेद करके अर्थ करना चाहिए यह पूर्वादी का कहना है श्रुत अर्थ से वर्णन श्रुति का अर्थ का वर्णन ऐसे करना पड़ेगा इसलिए तो तद अविरोधो भी वक्तव्य उसके साथ भी अविरोध मानना पड़ेगा किसके साथ वृद्धा के साथ भी इसका अत्रायम अत्रुष ज्योतिर्भवती के साथ में जो मैं, मैं मैं ये जो स्वप्न मेहमान का अविरोध करके अर्थ करना होगा ये पूर्वादि का कहना है समान अर्थ निकालना होगा यदि पूर्वादी आह पूर्वादी ने कहा न अर्थिक अर्थ एक ही अर्थ करना है चाहे वृद्ध आत्मये प्रश्नो परिषद हो अर्थ एक ही लेना होगा तो क्या अर्थ होगा संपूर्ण वेदांतों का विषय एक ही अर्थ एक ही है आत्मा ज्ञान कराना इष्ट भी आत्मा है जानना इष्ट भी आत्मा है एक तस्माद युक्त स्वप्ने आत्मा न स्वयं ज्योतिष उपकृति भक्तों में पूर्वाधी का इसलिए स्वप्न अवस्था में भी आत्मा को स्वयं ज्योतिष की सिद्धि करनी पड़ेगी कहना ही होगा एक टीका देखें टीका में कहते तभी कांडश्रुति अर्थाभाव तेजता अतः एकदेशी कहेगा तब यह कांड वाले का अर्थ नहीं निकलेगा अतः आय पुरुष अर्थ न होने से उसको त्याग दो केवल प्रश्नोपरिषद के हिसाब से अर्थ ले लो यहाँ अत्र स्वने मेहमानों अनुभूति इसके आधार पर अर्थ ले लो ऐसा कहा त्यज्य उसको त्याग दो यहाँ इत्यता इसके उत्तर में पूर्वादी बोलता है श्रुते यथार्थता इत्यादि है श्रुते यथार्थ था श्रुति का जो यथार्थक तो प्रकाश करता श्रुति तो यथार्थ विषय का प्रकाश करते चाहे कहीं की भी हो चाहे वेदार चाहे प्रश्नोपरिषद हो एक ही अर्थ का प्रकाश करने वाली है तो वहां कुछ या कुछ करना ठीक नहीं होगा उसको त्यागना भी ठीक नहीं है यह पूर्व आदि ने कहा ठीका में श्रुति एकार्थक होती है कैसे तो टीका में कहते हैं स्वाध्याय अद्यतम ऐसा आएगा अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए जिसकी शाखा होगी उसका अध्ययन करना चाहिए इति अध्ययन विधेय। या अध्ययन करने को क्या प्रयोजन क्या है अर्थ ज्ञान करने के लिए अध्ययन होता है अर्था, अर्था अर्थ है। अर्थ अर्थ अवबोध नहीं प्राप्त करना है विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है तो अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन क्यों करते मान अध्ययन विधि का फल होता है अर्थ ज्ञान विषयों का ज्ञान होना अर्थ ज्ञान प्राप्त करना यह फल वाला होता है तुल्यम चंप्रदायिक मीमांसा में जैविनी जी ने सूत्र लिखा है तुल्यम चयाच्य ऐसा सूत्र बनाया हुआ है समान है कहा हुआ है ये जैविनी सूत्र है तुल्यम चिप्पणी कार बोलेंगे तीन नंबर में तुल्यम सांप्रदायिकम यदि ये जैविनी सूत्र है तुल्यम सांप्रदायिकम क्या है इसका अर्थ भी करते हैं सांप्रदायिकम मानी गुरु परंपरा संप्रदाय सभी उपनिषदों का एक गुरु परंपरा है संप्रदाय होगा गुरु परंपरा स्वाध्याय विधि तत्व, स्वाध्याय विधि स्वाध्याय किस दिन करना चाहिए किस दिन नहीं करना चाहिए इत्यादि सभी के एक ही नियम होगा तत्व और अन्याय पाठाभार अनध्याय दिन में पाठ न करना सभी के लिए एक ही नियम लगेगा यानी कि इसका उस दिन भी करो उसका न करो ऐसा नहीं होगा ये तुल्यम या सांप्रदायिकम ये जो कहा गुरु परंपरा सभी स्तृति के लिए एक ही होगी जय मै कहा तुल्य विधि अर्थवाद चाहे विधि वाक्य हो चाहे अर्थवाद हो समान है। दोनों में इत्यादि समान विधि न संपाता आयातम अर्थवाद भी एकाएक ऊपर से आया हुआ नहीं समझ रहा विधि के साथ संबंध रखने वाला है जो सिद्धांत विधि का है वही सिद्धांत वही परंपरा अर्थवाद की भी है ऐसा अर्थ किया है अच्छा ठीक आदमी न्यायाचार इत्यादि अक्षर मात्र अनर्थक है पूर्ववादी बोल रहा है एक देश के विरुद्ध में एक अक्षर भी अनर्थक नहीं होगा कहा इतने बड़े लंबे वाक्य को अनर्थक करके छोड़ दो वाक्य को अत्र ज्योतिभावती श्रुति का एक अक्षर भी अनर्थक नहीं है और ये तो पूरे एक मंत्र को ही अनर्थक करके छोड़ दो करो तुम एक देशी के लिए पूर्ववादी ने कहा इत्यर्थ ही कहा एक देश एवं एक देशिनी दूषित से दूषित है सिद्धांत उत्तर माह इस प्रकार से एक देशी के माध्यम से दूषित हो जाने पर एकदेशी दूषित हो गया एक देशी एवं एक देशिनी दूषित है यह सप्तमंत्र एक देशिनी एकदेशीन शब्द है एकदेशी के दूषित हो जाने पर पूर्वादि ने खंडन कर दिया उसके वाक्य को एक अक्षर को भी इधर उधर नहीं कर सकते मंत्र को त्याग करके कैसे होगा त्याग नहीं सकते दूषित है सिद्धांत उत्तर सिद्धांत उत्तर कहते हैं या बोलते हैं, देना हैं। में कहा, आई हो, का अक्षर को त्यागना नहीं चाहिए वास्तविकता लेना चाहिए ऐसा हो तो श्रुति का अर्थक सुनो किंतु एक काम करना हित सर्वाभिमान अपने पास जो तो पांडित्य का अभिमान रखे हो ना उसको त्याग त्याग है हित सर्वाभिमान सारे अभिमान को त्याग कर न तो अभिमान ना, ना बर्ष सत्यना भी अभिमान को लेकर के सौ वर्ष में भी स्तुति का अर्थ नहीं निकाला जा सकता पंडितम्यमान भी शक्य तो सर्व सर्वे पंडितम जितने भी पंडित मानते है अपने को मान्यता है वास्तव में पंडित नहीं है आत्मा रेख सूत्र होता है उस खस खा, खा, प्रत्यय करके बनाया जाता है कालीन मन्य आता है वैसे ही वास्तव में पंडित नहीं पंडित मानते अपने को ऐसा है तो सौ वर्षों के माध्यम से भी ये श्रुति का अर्थ नहीं निकाला जा सकता ये तो अभिमान को त्याग कर ही करना पड़ेगा सिद्धांत ने कहा अच्छा समय हो गया ये रखते फिर ओम करम देवा भद्रम पश्य माक्ष स्थिर स्पष्ट सफल ओं सामने